नमस्कार मैं हूं रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं हम लोग हर बार सैटरडे को मिलते हैं आप सभी से आते हैं एक बार और करियर से रिलेटेड कुछ बातें आपको जरूर सुनाते हैं और किसी पर्टिकुलर एक ट्रेड के बारे में एक फील्ड के बारे में आपको जानकारी पूरी हो इसलिए हम लोग इस तरह से बातें करते हैं ताकि हर बार आपको एक नई चीज़ आपके सामने आ जाए तो आइए आज के शो में हम लोग बातें करेंगे करियर इन लैंग्वेज के बारे में अब भाषा के साथ आप कैसे करियर बना सकते हैं इसके बारे में हम लोग सुनने वाले हैं तो आज के हमारे एक्सपर्ट विशेष मेहमान हैं करियर ऑप्शन कार्यक्रम के अभिषेक जी हमारे साथ हैं जो लोनावला से बिलोंग करते हैं वैसे ही उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन अभी वर्तमान समय में लोनावला में रह रहे हैं और साथ ही साथ काफ़ी समय से मेडिटेशन भी कर रहे हैं और आर्मी से रिटायर हो चुके हैं और आर्मी मैन हैं तो उनसे हम लोग जानेंगे कि करियर इन लैंग्वेज के बारे में उनकी क्या विचारधारा है तो आप सभी की तरफ से अभिषेक जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं सबसे पहले जो भैया ने बताया वो एकदम सही बताया कि हाँ मैं आर्मी मैन हूँ पर थोड़ा सा एक अमेंडमेंट करना चाहूँगा मैं नेवी से रिटायर हूँ इंडियन नेवी में, में मेरा सिलेक्शन 1999 में हुआ था और 20 साल के पूरे समय के दौरान मैं नेवी में एज ए इंजन रोमटिफाइसर काम करता रहा एज ए इंजीनियर काम करता रहा और साथ के साथ मैंने साथ के साथ जो मैंने एक इसके साथ अपना एक इंटरेस्ट बनाया है जो अपना एक हुनर साथ में विकसित किया है वो है हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में और उर्दू लैंग्वेज में भाषांतरण करना भाषांतरण जैसा कि आप सभी लोग शायद जानते होंगे हिंदी हमारी मातृभाषा है भाषांतरण का मतलब होता है ट्रांसलेशन और साथ में इसको कह सकते हैं ट्रांसलिट्रेशन तो भाइयों मैं आपको एक छोटा सा ऑप्शन देना चाहूँगा आप जिस तरह से अपने करियर में बनाना चाहते हैं जिस भी तरह से कोई इंजीनियर बनना चाहता है कोई कवि बनना चाहता है कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो सबके अपने अपने ख्वाब हैं सबके पास अपने अपने सब अपने अपने दिल में एक विचार रखते हैं कि हाँ मैं किस तरह से अपना करियर बनाऊंगा कोई लॉ करना चाहता है कोई रॉ करना चाहता है कोई किस तरह से बनना चाहता है भाइयों और बहनों मैं आपके सामने एक विचार रखूँगा कि एक एस जिसको बोलते हैं स्टाफ सेलेक्शन कमीशन वो एक अपना एग्ज़ाम ऑर्गनाइज करता है जिसका नाम है एस एस सी फॉर स्टाफ सलेक्शन कमीशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में जो आपका वरीयता दी जाती है जो आपकी पात्रता है वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपका एम MA है मास्टर्स ऑफ आर्ट्स वो होना चाहिए या तो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो बी होना चाहिए वो क्रॉस वाइस वर्षा होना चाहिए या तो हिंदी में हो या तो इंग्लिश में हो अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चुना है एम में तो आपको इंग्लिश में एक सब्जेक्ट हिंदी लेना है और अगर जो आपने एक सब्जेक्ट इंग्लिश चुना है एम में तो आपको जो ग्रेजुएशन लेवल पे है वो आपको एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए आपका जो एग्ज़ाम देने का तरीका है या तो वो हिंदी हो या तो हो इंग्लिश इस तरह से और इसमें एक छोटा सा एडवांस कोर्स जो इंडन एक यूनिवर्सिटी है और मुझे पक्का विश्वास है कि आप सबको पता होगा वो है इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इस छोटी सी यूनिवर्सिटी में पूरे विश्व में और मैं तो कहूँगा कि पूरे भारत के साथ कम से कम भी नहीं तो 120 कंट्रीज में अपने ब्रांचेस खोली हैं और ये एक जो एक बहुत महत्वपूर्ण कोर्स इस ट्रांसलेशन के बारे में करवाता है उसका नाम है पी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन में इनका जो एक एक साल का कोर्स है और उसमें लगभग खर्च आता है बीस के आसपास बहुत ही अच्छा कोर्स है दूसरा अगर जो आप फ्री लैंस पे भी ट्राई करना चाहें तो फ्री लैंस पे भी आप ट्राई कर सकते हैं जिसमें आप फ्री सेवाएं देते हैं आप मुफ्त में सेवाएं दे सकते हैं कि अगर किसी किसी फर्म को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को गीता का ट्रांसलेशन करवाना है इंग्लिश में तो उसको फ्रीलांस पे आप गीता का ट्रांसलेशन करके डाल सकते हैं अगर आपको महाभारत का रामचरित मानस का या फिर कहें गुरु गोविंद साहिब का किसी भी किसी भी एपिक का अगर आप ट्रांसलेशन करवाना चाहते हैं तो फ्री लेंस पे आपको अवेलेबल हो सकता है ये तो थे कुछ पात्रता की बातें जैसा कि आप जी आप सभी को बताया कि हाँ इस तरह से आप एक ट्रांसलेशन जॉब में सेलेक्ट हो सकते हैं और छोटा सा एक आपको कोर्स भी बताया गया कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन जिसमें आपकी जो जो पात्रता है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज से और किसी भी माध्यम से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं तो इस तरह से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड ट्रांसलेशन करने के बाद आप एस एस जो एक स्टाफ़ सिलेक्शन कमीशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीनियर ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक का एग्ज़ाम लिखा लिखा जा सकता है जिसमें जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का है उसका जो वरीयता क्रम माने वो है फ़ोर टू ज़ीरो ज़ीरो ग्रेड पे वाला उसके बाद जो सीनियर ट्रांसलेटर है वो फोर और हिंदी प्राध्यापक को अभी पिछले कुछ दो महीने पहले एक नोटिफिकेशन के हिसाब से 4800 एट ग्रेड पे से निकाल कर फाइव में अर्थात उसका जो कर दिया गया है वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर के नाम से अभी काम करेंगे जो हिंदी प्राध्यापक होते थे खाली हिंदी प्राध्यापक के लिए ही आपको ग्रेजुएशन के साथ बी होना चाहिए तो ये एक ट्रांसलेशन का जॉब था जो एक ट्रांसलेशन का जॉब है एक तरह से हम अपने विचारों को कोई भी विचार हो किस भी तरह से विचार हों वो हम अपने ट्रांसलेशन के द्वारा किसी के भी सामने किसी भी उस इंसान के सामने जिसको वो पर्टिकुलर लैंग्वेज ना आती हो उसके सामने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं तो यह है ट्रांसलेशन का जादू आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमने की अभी हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में और ट्रांसलेशन जो है किसी भी भाषा का हो सकता है सिर्फ हिंदी का ही नहीं आप इंग्लिश को भी हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज uh, को किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करने को ही ट्रांसलेशन कहा जाता है और उसमें जो स्पेशल कोर्स है इग्नो से आप कर सकते हैं वैसे और भी अलग अलग संस्थान इस चीज़ को कराती हैं आप इन चीज़ों को समझ के आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं तो आइए अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर बात करते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और हमारे साथ अभिषेक जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं खास करके हिंदी या फिर लिट्रेचर से जुड़कर जो भी आप आ, करियर बनाना चाहते हैं लैंग्वेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं उस विषय को लेकर हम लोग बातें कर रहे हैं तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से आप अगर किसी भी आ, लैंग्वेज में मास्टरी करते हैं एम करते हैं उसके बाद फिर किसी भी लैंग्वेज को आप जो है अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं तो ये एक माध्यम है आप अपना करियर अगर आपको भाषा सीखने का या भाषा बोलने का या भाषाओं को पढ़ने का या फिर उसको दूसरे भाषा में कन्वर्ट करने का ये अगर ऑबी आप है आपको बचपन से या फिर आपको कई बार होता है कि हमें ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं इसमें एक आश्चर्य जो कहते हैं एक्साइटमेंट है और इन चीज़ों को करने में बहुत खुशी भी मिलती है शायद जो लोग ट्रांसलेट करते हैं तो वो जब हिंदी टू इंग्लिश करते हैं या इंग्लिश टू हिंदी कर लेते हैं तो वो उनका अपना एक अलग खुशी होता है एक्साइटमेंट होता है और दूसरों को भी अच्छा लगता है ये चीज़ें तो आशा करता हूँ आप इस तरह का एक्साइटमेंट वाला जो करियर है वो बनाना चाहेंगे क्योंकि सबका दिल रहता है कि हम ऐसा कुछ नया करें यूनिक करें तो उसमें से एक क्रिएटिविटी जो कह सकते हैं हम लोग वो इसमें हैं अब आइए आगे बढ़ते हैं इसी विषय को और अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं जैसे ये जो भाषाएँ हैं अलग अलग भाषाओं में हम लोग किस तरह से ट्रांसलेशन की जो एक करियर uh, है ऑप्शन यहाँ पर मिलता है हम सभी को तो इसमें जैसे कि हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं यहाँ से इनिशियल स्टेज में हमें कितना पे मिलता है या फिर हम लोग स्काई इज़ द लिमिट हर इसमें है तो इसमें कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं और किस तरह से अपना नाम पैसा कमा सकते हैं जैसा कि भैया ने अभी बताया कि किस तरह से हम अपना करियर बना सकते हैं कुछ बातें हमने पहले भी की अभी एक पी अटेंड करने के दौरान जब भी हम अपने बच्चों के स्कूल में जाते हैं तो अगर उनके पास हिंदी लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज है संस्कृत है इंग्लिश है तो आ, मैं तो जो बात करूंगा वो हिंदी की ही करूंगा। तो हमें हमेशा यही एक सुनने को मिलता है कि हमारे बच्चे को मात्राओं का ज्ञान नहीं है हमारे बच्चे को छोटे ओ की मात्रा बड़े की मात्रा छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा जो मराठी में वेलांटी भी कहते हैं तो उन सब का ज्ञान नहीं होता है तो दोस्तों मैं आप सबको इसके बारे में कुछ बेसिक्स बता दूँ कि जो हमें एक बारह होती है बारह जिसमें होता है क ख ग छोटी आ, आ, ई बड़ी ई छोटा ओ बड़ा ऊ री अंग अह इस तरह से तो भाइयों जिस तरह से हम इस लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें बारह खड़ी उसके बाद क च ट जो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है हमें वो सबसे पहले वो मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हमने एक पर्टिकुलर जो अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं एक वर्ण को किस तरह से बोलना है क्योंकि जो क वर्ण है वो क प्लस अ से मिलके बना होता है क प्लस अ तो इस तरह से अगर हम ब्लॉक्स की बात करें जो हमारा एक पूरा का पूरा वर्णमाला होती है तो क ख गंग छ झ अणा अणा खाली त थ ध न प फ ब इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमें सारी की सारी जितनी की पूरी की पूरी हमारी वर्णमाला है वो सब याद हो सकती है अभी बात आते हैं किस तरह से हम अपने अपने हुनर को अपने ट्रांसलेशन को जो हम ट्रांसलेशन करते हैं उसको हम किस तरह से दिन दुनी रात चौगनी जिस तरह से कहते हैं कि उस तरह से पैसा कमाते हैं वो हम आप, आप सबसे बात करेंगे जिस तरह से एक अभी हमने बात की थी स्टाफ सेलेक्शन कमीशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के अलावा और सभी डिपार्टमेंट जैसे इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह से सेल है स्टेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बाकी बहुत सारे महकमे हैं बहुत सारे विभाग हैं जो इस तरह के एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ करते हैं और आज जो मोदी सरकार है जो हिंदी पर इतना जोर दे रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी मातृभाषा है जो हिंदी के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं कि हाँ हमारी मातृभाषा जितनी भी जितने से ज़्यादा इसको एक्सपेंड कर सकते हैं जितने ज़्यादा इसका विस्तार कर सकते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बात कर सकते हैं लोगों से बात करें हिंदी को पूरे विश्व में फैलाएँ वैसे तो हिंदी पूरे विश्व में फेमस है सब पूरे विश्व में एक ऐसी ही लैंग्वेज है जिसकी वर्तनी और जिसको बोलने में कोई असमानता नहीं है दोनों समान हैं जो लिखा जाता है वही बोला भी जाता है तो अगर इस ही लय में अगर इस ही डगर में हम आगे भी चलें तो हम बस यही पाते हैं कि हाँ हमें किस तरह से अपनी लैंग्वेज को सुधारना है और किस तरह से हमें आगे से आगे बढ़ना है बात आती है कि किस तरह से हम एक्स्ट्रा इनकम इसमें कमा सकते हैं तो दोस्तों आजकल बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमें कॉरपोरेट लेवल पर ट्रांसलेशन के जरिए कुछ पैसा देते हैं जैसे फ्रीलैंस एक ऐसी साइट है जिसपे हम अपने जितने भी हुनर हैं जिस तरह हमें जैसे मुझे स्पैनिश आती है जर्मन आती है फ्रेंच आती है इंग्लिश आती है हिंदी आती है उर्दू आती है बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं पंजाबी आती है इंड जो हमारी देश की आंतरिक भाषाएँ हैं केरल की जो हमारी मलयालम है वो आती है तेलुगू आती है तमिल आती है तो दोस्तों ये सारी ऐसी लैंग्वेज हैं कि अगर इनमें हम ट्रांसलिट्रेशन करना ट्रांसलेशन करना सीख लें तो हम बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं कुछ कुछ साइट ऐसी हैं जो हमें एक घंटे पे एक पेज को आ, ट्रांसलेशन करने का 20 डॉलर तक देती हैं तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एक करियर ऑप्शन है आप एक घंटे में बीस डॉलर कमाते हैं ये फॉरेन की भी साइट्स हैं और कुछ भारत की भी साइट्स हैं जो हम पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसके साथ अगर जो हम गवर्नमेंट जॉब्स में ट्राई करना चाहें तो ट्रांसलेशन के लिए हमें बहुत सारी जॉब्स मिलती रहती हैं और उसके साथ में ये भी है जो वैकेंसीज होती हैं जो इसकी पद होते हैं पद बहुत ही कम आते हैं तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम ट्रांसलेशन करने में अगर आप एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आप मैगजीन उठाइए हिंदी की मैगजीन उठाइए हिंदी का जो भी एक पैराग्राफ है उसको आप ट्रांसलेशन कीजिएगा इंग्लिश में और एक इंग्लिश की मैगजीन उठाइएगा और उसको ट्रांसलेशन कीजिएगा हिंदी में अगर आप हिंदी टू इंग्लिश इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्ड्स आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आप किसी और लैंग्वेज में प्रिपरेशन कर रहे हैं सपोज़ आप उड़िया से उर्दू में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको उड़िया की बुक उठानी है और उसको दूसरी लैंग्वेज जो उर्दू है उर्दू में ट्रांसलेशन करना है और आपको वो जो छोटे छोटे वर्ड हैं जो एक जो हम दोस्ती तरह में यार जैसे हिंदी में एक वर्ड है यार तो उस तरह का पंजाबी में क्या वर्ड होता है जैसे यारह बोलते हैं यारह ओ यारह तो वो एक यार का वर्ड एक ट्रांसलेशन हमें मिल गई कि हाँ यार को ये बोलते हैं तो इस तरह से हम किस भी तरह से अगर हमारे दिल में एक जुनून है कि हाँ मुझे ट्रांसलेशन में ही अपना करियर बनाना है तो दोस्तों अभी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं और इस तैयारी के दौरान हमेशा एक दिमाग में बात रखें कि हाँ मुझे जो भी करना है इस ईश्वर के आशीर्वाद से और अपने हुनर के साथ इन दोनों को मिलाते हुए चलना है चलिए अभिषेक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्र जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं ट्रांसलेशन जो है लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बातें हो रही थी इसमें कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं और इसमें सटीक जो है इन चीज़ों को आप अगर कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से ट्रांसलेशन कर लेते हैं तो इसके लिए आपको जो है काफ़ी जो है अच्छा पेमेंट मिलता है अच्छा पोस्ट मिलता है और एक्साइटमेंट है इसमें और इसके साथ में आप इन चीज़ों को सीखते सीखते अगर अच्छी तरह से कर पाते हैं जैसे कि लास्ट में अभिषेक जी ने बताया कि ग्रामर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है व्याकरण जिसको कहते हैं वो सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा बारीकी से उन चीज़ों को सीखे समझे मेहनत उस पर पहले कर ले तो इससे क्या होगा आपको भाषा की पकड़ आ जाएगी और फिर आप इसमें एक्सेल हो सकते तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप कर ही लेते हैं करेंगे भी और अगर थोड़ा सा इस पे ज़्यादा जोर देंगे तो आप अपने इस ट्रांसलेशन के जॉब में मास्टर बनेंगे तो चलिए आप बहुत अच्छा करें ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं अगर आप सोच रहे हैं कि लैंग्वेज में कुछ करना है कुछ ऐसा जॉब करना है जिसमें एक्साइटमेंट हो तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प आपके लिए है तो इसमें आप शुरू शुरू में आपको थोड़ी दिक्कतें हर जगह होती है वैसे होगी लेकिन बाद में एक बार आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो फिर स्काई इज़ द लिमिट है आप बहुत आगे तक जा सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे हमारे ट्रांसलेटर हैं जिनका नाम आज भी आ, लोग लेते हैं और उनसे ही करवाना चाहते हैं तो ये भी एक अपनी अलग भाषा शैली की पकड़ के वजह से या फिर उनकी राइटिंग्स के वजह से होता है तो आप इन चीज़ों को धीरे धीरे करते करते आप उस तक पहुँच जाएँगे ऐसी मेरी शुभकामना है और जाते जाते अभिषेक जी से मैं कहना चाहूँगा एक छोटा सा मैसेज हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए अपने लाइफ में अपने करियर में एक्सेट करने के जो एक विश्वास आपके अंदर जो डेवलप होता है जो विकास होता है आपके एक विश्वास का कि हाँ मैं इसको करूँगा और करके ही छोड़ूंगा तो दोस्तों हमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस जो मेडिटेशन के थ्रू और जो मेडिटेशन राजयोग मेडिटेशन में हमें मिलता है कि हाँ मैं जो भी करूँगा इस ईश्वर की कृपा से करूँगा तो दोस्तों हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि हाँ मेरे अंग संग मेरे आस कोई ना कोई मेरे साथ ये जो ज्ञान है जो चल रहा है तो वो किसी ना किसी तरह से इस ईश्वर की ही देन है और मैं जो एक आत्मा स्वरूप हूं, जो मैं एक आत्मा हूं, जो एक मैं इंसान हूं, वो किसी ना किसी तरह यहाँ पे इस मानवता की सेवा करने के लिए ही आया हूं। तो अपनी जो भी आप कर्म करें जो भी आपको कोई कार्य करें वो ट्रांसलेशन का हो या किसी के दूसरे काम का हो तो उसमें खाली एक देर रखा कि हाँ एक चीज़ अपने दिमाग में रखें कि मुझे ये सेवा स्वरूप करना है और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है एक पॉजिटिवनेस अपने अंदर बना के रखें अपना एक और मेंटेन करके रखें जो पॉजिटिवनेस से आता है और हमेशा इस ईश्वर का धन्यवाद देते चलें शुक्रिया अदा करते चलें कि हाँ मुझे जो भी मिला है जिस तरह से भी मिला है वो सब है ईश्वर वो सब मुबारक है जो तू दे वो भला जो ना दे वो भला बहुत ही अच्छा मैसेज आपने कोट किया कि जब भी आप कोई चीज़ करना चाहते हैं किसी भी तरह से उसे सेवा समझ के करिए तो आपको सफलता निश्चित तौर पे बहुत ही जल्दी मिल जाएगी और आप काम एंड क्वाइट रहेंगे क्योंकि शांति आपका सुधर्म है जैसे उन्होंने कहा कि आत्मिक स्वरूप में होकर आप काम करते हैं शांति के साथ अगर आप काम करते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलती है और खुशी भी मिलती है तो चलिए आप सभी अपने करियर में बहुत अच्छा करें एक्सेल करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाजत अगले मोड पे फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर करियर से रिलेटेड तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो रहो रहो सदा खुश रहोरा लुटा तेरह खुशी का लुटा तेरा I'm your only one. शाही होगा फिक्र क्यों करे हर बात तुम्हें सबका कल्याण है हर बात सबका कल्याण है खुशी का मरम ये सुनाते रहो सदा खुश रहो लता खुश रहो चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया खुशी खो गई मानो सब खो गया चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया खुशी खो गई मानो सब खो गया खुशी जैसी कोई खो गई नहीं ये अमृत है सबको पिलाते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो सदा खुश रहो है सची खुशी ये सेवा बड़ी है तुआ भरी ये मुस्कान वरदान भगवान का ये मुस्कान वरदान भगवान का न जो खुशी में न जाते रहो सदा खुश रहो साना खुशी का लुटाते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो सदा खुशी रहो